आध्यात्मरामायण बालकांडत्भक्ता संगसौम न विंदतेसार दुख घान न निवर्ते न सदाम हे राम जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों के भक्तों का संग सुख निरंतर अनुभव नहीं करता तब तक संसार के दुख समूह से पार नहीं होता भक्त समुपास तदा माया तानव प्रतिप्य जब वह भक्त जनों के संग से प्राप्त हुई भक्ति द्वारा आपकी उपासना करता है तब आपकी माया शनै शनै चली जाती है और वह छीण होने लगती है ज्ञान संपन्न सम्पन्न सद्गुरुस्ते नाक्य ज्ञान गुरो लब्धवा तत्प्रसादाद फिर उस साधक को आपके ज्ञान से संपन्न सद्गुरु की प्राप्ति होती है और उन सद्गुरुदेव से महावाक्य का बोध पाकर वह आप आपकी कृपा से मुक्त हो जाता है तस्माभक्तिना कल्पकोटिशतरपी न मुक्तिशंका विज्ञान शंका नैव सुखम तथा अतः आपकी भक्ति से शून्य पुरुषों को सौ करोड़ कल्पों में भी मुक्ति अथवा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने की संभावना नहीं है और इसीलिए उन्हें वास्तविक सुख मिलने की भी संभावना नहीं है अत तत्पाद युगले भक्तिर्मे जन्म जन्मने ने भक्तिमताम संगो अविद्यायाभ्याम विनश्यती अतः मैं यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में आपके चरण युगल में मेरी भक्ति हो और मुझे आपके भक्तों का संग मिले क्योंकि इन्हीं दोनों साधनों से अविद्या का नाश होता है लोके तद्भक्तिरस्तामृतवर्षिण पुरंतिलोकम अखिलं किकुल्भव संसार में आपकी भक्ति में तत्पर और भगवत धर्मरूप अमृत की वर्षा करने वाले भक्तजन संपूर्ण लोग को पवित्र कर देते हैं फिर वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों को पवित्र कर देते हैं इसमें तो कहना ही क्या है नमोस्तु जगताम नाथ नमस्ते भक्ति भावना राम चंद्र नमोस्त ते हे जगन्नाथ आपको नमस्कार है हे भक्तिभावन आपको नमस्कार है हे करुणामय हे अनंत आपको नमस्कार है हे रामचंद्र आपको बारंबार नमस्कार है देव यदत्तम पुण्यम मै लोकजिगेषया तौबाणाया तो भूयाद्राम त हे देव मैंने पुण्यलोक प्राप्ति के लिए जो कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे सब आपके इस बाढ़ के लक्ष्य हों हे राम आपको नमस्कार है तथा प्रसन्नो भगवान श्री राम करुणाम प्रसन्नोस्मी तव ब्रह्मण ये मनस वर्तते दासे तदस्ल काम माँ कुस्वात संशयम ततः प्रीते न मनसा भार्गवो तब करुणा में भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर कहा हे ब्रह्मण्ड मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे हृदय में जो जो कामनाएं हैं उन सभी को मैं पूर्ण करूँगा इसमें संदेह न करना तब परशुराम जी ने प्रसन्न चित्त होकर राम से कहा